अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड सर्ग छुहिराघव प्रा गे दया सह अनुगाम देना तम्य हम तब गुरु ने श्री रघुनाथ जी से कहा हे राजेंद्र मैं भी आपके साथ ही चलूँगा आप मुझे आज्ञा दीजिए नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूंगा शुवा न साधुचन श्रीराम तम अथा ब्रवीत चतुर्दश्वादंडे पुनरप्य हम आयास्याम युद्धिम सत्यम ना सत्यम राम भाषित इुक्त आलिंगतम भक्त पुनः पुनपुन निवर्तया मांसुहम स्वपिक्छाद्य निषाद पुत्र के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा मैं चौदह वर्ष दंडकारण्य में रहकर कर यहाँ फिर आऊँगा मैं जो कुछ कहता हूँ सत्य ही कहता हूँ राम की बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती ऐसा कह राम जी ने भक्त गुह को ढाढ़त बना उसे बारंबार गले लगा कर विदा किया तब निषाद राजगुह बड़ी कठिनता से घर लौटे ततो रामस्तु वय देश्याम लक्ष्मण न समन्वित पदम ग्वा बुपस्थित त्रैक बटुक दृष्टि राह च हे बटो रावो दा लक्ष्मणाभ्यां समन्वितः आस्ते सबन्व आते बहिर्वन से तदनंतर मुनिसनिधन जानकीजी और लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी भरद्वाज मुनि के आश्रम के पास पहुँच बाहर खड़े हो गए वहाँ एक ब्रह्मचारी को देखकर कर श्री रामचंद्र जी ने कहा हे बटो मुनिवर से जाकर कहो कि दशरथ का पुत्र राम सीता और लक्ष्मण के सहित आश्रम के बाहर खड़ा है तत्रुवा सह स ग पाद मुनेमीन राम सगत बना बहिवस्थित सभार्य साज श्रीमा देवसनिभ भरद्वाजा मुनियपय स्वयथोच रघुनाथ जी का यह कथन सुनकर ब्रह्मचारी ने तुरंत ही मुनिवर के पास जाकर उनके चरणों में सिर रखकर कहा भगवान पत्नी और छोटे भाई के सहित श्रीमान रामचंद्र जी आए हैं और आश्रम के बाहर खड़े हैं उन देवतुल्य श्री जी ने मुझसे कहा है कि मुनिवर भरद्वाज को इसकी यथा योग्य सूचना दो तछ्रुवा सहसोत्थो मुनेश्वर च चमस सामीप्य मृष्वावथान्या पूजय आह में राम राजीवलोचन आगक्ष पाद रजसा पुनि रघुनंदनज मनीय सीतया सह राघव यह सुनकर मुनिनाथ भरद्वाज सहसा उठ खड़े हुए और अर्घ पाद्यादि लेकर राम के पास आए राम को देखकर उन्होंने लक्ष्मण जी सहित उनके नियमानुसार पूजा की और कहा हे राम हे कमलयन रघुनंदन आइए अपने चरण रस से मेरी पर्णशाला को पवित्र कीजिए ऐसा कह वे सीताजी के सहित दोनों राजकुमारों को अपनी कुटिया में ले आए